तो संघार काल आने पर पर रुद्र संघार के लिए होता है ना रुद्र संघार करते हैं रुद्र से अग्नि अंतक आदि नाम रुद्र अग्नि संघार काल में तो अग्नि भी तो लगती है अग्नि भी संघार करती है तो संघारक जो होता कौन है रुद्र अग्नि और अंतक अंतक मतलब यमराज है ना यमराज है तो रुद्र अग्नि और यमराज ये सब संघारक है ना और में क्या होता है कि सभी प्राणी एक दूसरे को मारने लगते हैं मालूम है बात आपको एक दूसरे को मारने लगते हैं इसी बुद्धि हो जाती है कि एक दूसरे को अभी एक दूसरे की लोग रक्षा करने में तत्पर होते हैं ना एक दूसरे का सहयोग करने में उस समय एक दूसरे को मारने में रोक जाते हैं जात <laughs> हो जाता है प्राय लोगों की स्वीमृति हो जाती है वो बुद्धि वे हो जाएगी मारोगे दूसरे को तो अब क्या है उस समय कि सबके अंतर्यामी होकर भगवान ही कर रहे हैं संघार समझ लेना संघार काल में रुद्र अग्नि और अंतक है ना ये मरा संघार काल में रुद्र अग्नि और रुद्र अग्नि अंतक आदि तथा सकल प्राणियों के अंतर्यामी होकर सकल प्राणियों के खतरियामी होकर संघार करते हैं अब ध्यान देना संघार करने के लिए कौन सा गुण अपेक्षित होता है तमो गुण तो उस समय ये जो देवता है ना रुद्र अग्नि और तक ये किस गुण से कार्य कर रहे हैं? है हाँ आत्मा तो गुणा ठीक ही है लेकिन वो संसार संसारावस्था में गुणों से प्रभावित तो होकर कार्य करती है ना ते? तो तमो गुण से प्रभावित तो होकर ये काम कर रहे हैं इसलिए इन देवताओं को तुमो गुण ही कह देते है न और उनके जो तमोगुण से प्रभावित होकर के रुद्रादी कार्य कर रहे हैं तो रुद्रादी के अंतर्यामी को भी क्या कह दिया तमोगुण से युक्त बताइए समझ में अंतरयामी तमोगुण से प्रभावित कभी नहीं है है ना और रुद्रादी भी तमोगुण से युक्त नहीं है वो तो प्रकृति के हैं, पर उनसे प्रभावित अवस्थे है बताई समझ में तो तमो गुण से प्रेरित होकर कार्य करने वाले देवताओं के अंतर्यामी होने से भगवान को क्या कह दिया से तमोग की कि गुण से प्रेरित होकर कार्य करने वाले देवताओं के अंतर्यामी होने से भगवान को भी से युक्त दिया गया उनकी लगाना संघार का लाने पर रुद्र अग्नि अंतक ने रुद्र अग्नि अंतक और सकल प्राणियों के अंतर्यामी होकर तमोगुण से युक्त होकर के भगवान हार कर देते हैं प्रलय कर देते हैं अच्छा तो ध्यान देना बाद ये संघारक देवता है और बाद में क्या करते हैं भगवान इन देवताओं का भी जैसे सद्वारक सृष्टि या अद्वारक सृष्टि बताई ना कि भगवान संकल्प करके जब महादादी को उत्पन्न करके और पंचीकरण करके ब्रह्मांड निर्माण करके ब्रह्मा को बना ये कैसी सृष्टि है अधात भगवान के द्वारा की हुई और बाद की सृष्टि जो होती है सदवारक ब्रह्म के द्वारा होती है वो पहले सद्वारक संघार है ना कि नगवान इनके द्वारा संघार करते हैं इसके बाद भगवान इनका भी संघार कर देते हैं इनका संघार मतलब इनका भी शरीर खत्म भगवान एक बच्चा क्या यश ब्रह्मचार छत्र क्या उभे भगवत हो देना मृत्यु समझ ली ना तुझे का स्वरूप है ऐसा नाम कालश से, कालश से बना पर सतल प्राणियों के अंतर्याम होकर लग जाए क्योंकि संघार भी किसी ने उसमें जो देखेगा वो बहुत वैसा लगेगा देखने में देखने ही नहीं देंगे भगवान उसको ही खत्म कर देंगे क्या तुम तुम संघार काल में रुद्र तथा काल और सकल प्राणियों के अंतर्यामी होकर तमोपूर्ण होकर भगवान संघार कर लेते हैं समाप्त हो गया सब खेल संसार का आगे देखेंगे जी का अब ये बात है इसमें सृष्टि स्थिति ले आया ना अब यहाँ पर एक प्रश्न होता है देखो भगवान सृष्टि करते हैं बात सही है ना जन्माद्यता यथो वायु भूतान सकल प्राणियों की सृष्टि करने वाले कौन है भगवान है तो भगवान किसी को सुखी बनाते हैं किसी को दुखी बनाते हैं में? किसी का मनुष्य शरीर से संबंध करते हैं किसी का पशु शरीर से संबंध करते हैं किसी का पक्षी शरीर से संबंध करते हैं किसी का वृक्ष शरीर से संबंध करते हैं किस जन्म से अंधा बनाते हैं किसी को जन्म से नेत्र वाला बनाते हैं किसी को जन्म से स्वस्थ बनाते हैं किसी को जन्म से रोगी बनाते हैं किसी को सुखी बनाते हैं किसी को दुखी बनाते हैं तो क्या है कि ये भगवान की सृष्टि में जो है समता है कि विषमता है विषमता है ना तो बैसम में दूध आया भगवान ने क्या यार विषम विषम दृष्टि नहीं है समझ तो नहीं भगवान ने अलग अलग, अलग तरह का बना दिया ये समता होती है तो एक तरह का बनाना चाहिए सबको ऐसा चलिए पंक्ति देखना कांसिफ सुखी न कांसिक दुखी न और कुछ कुछ सुखी प्राणियों की और कुछ दुखी प्राणियों की रचना करने वाले ये द्वितीय द्वी वचनांत है कांसित सुखि कांसित दुखिना चारों पर है ना कुछ सुखी प्राणी और कुछ दुखी प्राणी सभी सुखी सभी दुखी है क्या कुछ सुखी प्राणी और कुछ दुखी प्राणियों की रचना करने वाले ईश्वर में बैषम में दोष की प्रसति होती बात समझ में आती है ना ने। ने। ने। कोई सुखी है कोई दुखी है कोई रोगी है कोई स्वस्थ है कोई बधिर है कोई अच्छी तरह से सुनता है कोई कुरूप है कोई सुंदर है तो क्या दोष हो गया कोई विद्यावान है कोई मूर्ख है तो बैषम में दोष हुआ ना अच्छा और फिर देखो कि संसार में सभी सुखी है क्या दुखी है किसी किसी को तो बहुत ज्यादा दुख होता है यदि भगवान को दया है तो भगवान दुखी लोगों को रचेंगे संसार में लोग बहुत दुख पा रहे हैं तो उनमें निर्दयता भी तो आता है कौन सा दोष आता है चलिए वैषम्य का अर्थ से विषमता या पक्षपात वैषम्य का क्या अर्थ है विषमता या पक्षपात है जिसको स्वस्थ बना दिया सुखी बना दिया विद्वान बना दिया वो कैसा हो गया तो उसके प्रति भगवान पक्ष कर रहे हैं और जिसको रोगी बना दिया मूर्ख बना दिया बीमार बना दिया तो भी क्या है उसका पक्ष कर रहे तो पक्षपात हो गया ना भेदभाव और तो ये से क्या हुआ या पक्षपात या पक्षपात और का क्या हुआ निर्दयता दया का भाव है ना संसार में अब कितना कितना दुख है आप देखो ना लोगों को कुछ लोगों को तो किसी किसी को हम उधर तिरुपति में गए थे तो एक आदमी को देखा कि उसके इर्थ यहां से हाथ नहीं थे दोनों कटि थे कैसे कटित अब बताइए इतने इतने दोनों हाथ ना हो तो क्या कर सकता है कपड़ा पहन सकता है भोजन कर सकता है खा पी सकता है कितना बड़ा कष्ट है यहाँ से दोनों हाथ हटे कई के तो आप कितना कष्ट होता है एक को मैं गंगा सागर की यात्रा में देखा तो गंगा सागर की यात्रा में देखा वो ट्रेन में मांगता था उसके क्या था ये भी गोलक गोलक भी ये ऐसे बराबर थे गोलक नहीं ये है ना और ये भी नहीं ऐसी भी नहीं थी ये भी नहीं बस एक मुंह की जगह छोटा छेद था ठी ले के चलता था ऐसे देखा मैंने कैसे हो गया पता नहीं ये भी उसका बराबर था ये भी इसी छिटनाश का मुंह की जगह था ऐसे बनते थे कितना कष्ट है सरकार में हाँ हाँ देखकर ही कैसा लगता था देखा गंगा सागर गए कलकत्ता में हावड़ा से बैठते है ना तो हावड़ा भी देखा एक बार नहीं दो बार देखा दो यात्रा में गए दूसरी बार तीन साल बाद गए तब भी वही मिल गया कुछ साल बाद गए तब भी देखा वही था वो तो ऐसे ही चुट्टे बहुत कष्ट संसाधनी है जो घटना उग्रस्त हो जाते है, की जाती, होता है हैं हड्डी लोगों को क्या सृष्टि करते भगवान किसी को सुखते रहे तो ऐसा तो, तो ही है उनका उठाई गई ये तो वैसे आरंभ में को लेकर ही प्रश्न करते हैं कि है ना शुरुआत में लेकर जब शुरुआत में सृष्टि की है तब को लेकर प्रश्न होता है ये लग जाएगा किसी को सुखी और किसी को दुखी किसी को सुखी और किसी को दुखी बनाने वाले किसी को सुखी और किसी को दुखी बनाने वाले ईश्वर में वैषम में पक्षपातो निर्दयता दोषो की प्रसृत्ति होती है तक क्या हुआ शंका हुई तो है ना न सिर्फ ऐसा नहीं कहना ऐसा नहीं कहना क्यों ब्रह्म सूत्र है ना वैषम निर्घे तथा ही है ना ऐसी शंका उठाई गई तो व्यास जी कहते हैं वही सम निर्घने न की ईश्वर में विषमता और निर्दयता दोष नहीं है या पक्षपात और निर्दयता दोष नहीं।, नहीं है क्योंकि साफी कि भगवान के द्वारा की जाने वाली सृष्टि पूर्व कर्म की अपेक्षा करती है भगवान के द्वारा की जाने वाली सृष्टि की अपेक्षा करती है जैसे व्यक्ति अभी कोई सुखी है तो क्या मानना पड़ेगा पहले हाँ कोई दुखी है तो क्या मानना पड़ेगा साफ कर्म किया था तो जिसके जैसे कर्म है भगवान उसको वैसा सुख दुख देते हैं, उसको देते हैं। तो ये कर्मानुसार ईश्वर जो है ना उनको और और अरो तो पक्षपात है क्या पक्षपात तो तब हो जबकि किसी के अच्छे कर्म रहते उसको दुख दे दे बुरे कर्म रहते उसको सुख दे दे है ना अब यदि कहे चलो अभी तो ठीक है मान लीजिए लोग तरह तरह के कर्म करते हैं उसके कारण क्या है कि भिन्न भिन्न प्रकार के फल होते हैं लेकिन सृष्टि के आदि में कैसे होगी विषमता तब भी वही सापेक्ष चक्वार तो कब की दाता यथा पूर्व कल्प परमात्मा ने क्या कि आप पूर्वकल्प के अनुसार सृष्टि की किसके अनुसार है तो चलो पूर्वकल्प में जो प्राणी थे ना तो उन्होंने पूर्ण पाप कर्म किए थे प्रलया भी तो पूर्ण पाप है नहीं है तो फिर सृष्टि के आरंभ में वही हो गया सृष्टि चक्र कैसा ही है अनादि कैसा है अनादि या प्रवाहता अनादि है प्रवाह अनादी है ना प्रवाह चलता अनादी है इसका बीज से अंकुर अंकुर से बीच कहते है ना तो बोलो बीज पहले हुआ कि अंकुर पहले हुआ तो कहते हैं यहाँ पर प्रवाह अनादि है क्या कहते हैं और कुछ नहीं कहते बनेगा कहते हैं प्रवाह बीज और अंकुर का प्रवाह कैसा है अनादि प्रवाह है बीज पहना पहना पहले या अंकुर पहले कुछ नहीं कह सकते है कोई नवाह अनादी है हमको नहीं, नहीं। का गा गा। कहते है अंकुर का तो इस सृष्टि प्रवाह कैसा ही है ही हैदि नहीं है प्रवाहता अनादि है तो ऐसा आप समझिएगा तो वही समित ना सापेक्ष तथा ही दर्शिय ऐसा ब्रह्म सूत्र में आता है अच्छा तो अब देखो ये भी आता है ना कि ये साधुकारी साधु भगवती पापकारी पापो भवती में उत्तम कर्म करने वाला उत्तम शरीर से युक्त होता है और वो क्या है पाप कर्म करने वाले निम्न शरीर से युक्त होता है निम्न शरीर मतलब रोगी शरीर बीमारी शरीर है ना दुख देने वाला शरीर और पुण्या पूर्णेन पूर्ण मतलब पूर्ण कर्म करने से कोई पुण्यात्मा होता है पाप पाप पाप कर्म करने करने से कोई क्या होता होता होता है पाप करने वाला होता है है आत्मा वाला तो अब लगाइए और ऐसा नहीं है ना क्योंकि कर्मणा हेतु ना तथा ना के जीवों के कर्म रूप हेतु से या जीवों के कर्म कारण क्या जैसम सृष्टि का कर्म कर्म कारण से कर्ण कौन है की कर्म।, कर्म हेतु से भगवान तथा करते हैं कर्म एतु से भगवान तथा करते किसी, को बनाते, किसी को दुखी बनाते इसीलिए विवेकी पुरुष होते हैं भगवत अनुग्रह प्राप्त वे सोचते है उनको चाहे जितना कष्ट चाहे जितना परेशानी हो वे यही भगवान से प्रार्थना करते हैं ऐसा ही प्रयास करते हैं कि पहले जो हुआ तो जो हो गया सो हो गया अब इस शरीर से कोई अनिष्ट आचरण ना हो पाप ना हो और इसीलिए वो अपने को कष्ट में रहकर के भी दूसरों को सुख देते हैं हु? अपने को तकलीफ में रहकर भी दूसरों की सेवा करते हैं खूब करते हैं तो सम्मान फल हो जाता है है ना बहुत लोग होते हैं समझदार वो क्या है गीता में सुकृत का नाश नहीं होता है स्वल्पम धर्म से त्रैसे भया और जब ऐसी स्थिति में अपने कष्ट दे करके भी ना दूसरे का करेगा तो उस, उस समय किया गया धर्म का थोड़ा सा आचरण भी महान भय से रक्षा करता है बड़े बड़े भय से बचा लेगा, है ना कितने संकट में रहेगा तो दूसरे की रक्षा कर रहा है ना बहुत लोग तो क्या है? दूसरे तो कोई द्रू रहे ना नदी में तो खुद जाएंगे वो अपने प्राणों की चिंता नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में स्वल्पम थोड़ा भी आचरण ना उस तो धर्म का बहुत महान धर्म में रक्षा करता है महान भय से रक्षा करता है तो बहुत लोग जो है ना शरीर को कसते हैं सेवा में परोपकार में वजन में कसते हैं ये। भी ये क्या है है का क्या था भावना कितनी प्रबल थी रोज देर लगाकर करके रखती थी झाड़ू लगाती रहती थी भगवान आएंगे सफाई करती थी झाड़ू लगाना जंगल में उसका काम था क्यों भगवान आएंगे रास्ता साफ रहना चाहिए भगवान आ ही गए उसकी भावना यदि आना ही पड़ा भगवान को ये झाड़ू सफाई से ही उसको भगवान मिल गए, गएगा पक्षपात दोष आएगा और इसी कारण से निर्दयता दोष भी नहीं आएगा ज्यादा पाप किया है तो ज्यादा दुख हो रहा है तो निर्दयता दोष आएगा नहीं।, नहीं आएगा ये ध्यान रखिएगा और ये कैसा लिखा है तो जमता नहीं है चलिए मृत भक्षक शिशु शिक्षक मात्र न्याय हित पर दया करना है कि छोटा शिशु मिट्टी खाता है है ना तो उसको शिक्षा देने के लिए माता उसको डराती है धमकाती है मारती है उसको भय उसको दुख देती कि नहीं देती बहुत उसको माता डांटेगी मारेगी तो माता उसको दुख देती की नहीं देती तो माता ऐसा क्यों करती है उसको मृत भक्षण से निवारण के लिए मृद भक्षण करने से बहुत रोग हो जाते है पेट में कीड़े हो जाएंगे मिट्टी भक्षण करेगा तो पेट में कीड़े हो जाएंगे और भी बहुत सारे रोग हो जाएंगे तो जो माता उसको दुखी करती है बच्चे को डांट फटकार करके तो माता में कोई क्या निर्दयता दोष आता है निर्दयता दोष नहीं आता है अब एक बच्चे को, को दुखी करे एक को ना करे तो भाई समझोष आएगा क्या क्योंकि तो जो बच्चा मिट्टी खाता है ना तो उसको अनिष्ट के साधन अनिष्ट भिक्षण कर्म से निवारण के लिए माता को ऐसा करना है तो माता हित के लिए ही काम करती है ना वैसे तो भगवान हित के लिए ही काम करते हैं जैसे माता का क्या तात्पर्य है कि ये अनिष्ट के साधन रोग के साधन मिट्टी को ना खाए नहीं रोग दुखी होगा तो वैसे भगवान ये दुख को देख करके दुख दे ये शिक्षा दे रहे हैं कि पहले तुमने बच्चे किया था तो फल भोग रहा है आगे के लिए हो आगे अब नहीं करना आगे इससे तो माता शिक्षा तो देती है वैसे तो भगवान भी शिक्षा देते है मृद भक्षक मिट्टी खाने वाले शिशु को शिक्षा देने वाली माता की रीति से है माता की माता के तरीके से मृत भक्षण करने वाले शिशु को शिक्षा देने वाली माता की रीति से हित परतया की हितकारी होने से ही भगवान वैसा करते हैं हितकारी होने से ही भगवान वैसा जैसे माता हितकारी है ना वैसे भगवान भी क्या है हितकारी है तो होने से ही ऐसा करते हैं पंक्ति लगेगी मिट्टी खाने वाली शिशु मिट्टी खाने वाला होने शिशु मिट्टी खाने वाले शिशु को शिक्षा देने वाली माता की रीति से माता की रीति क्या है उसको दुखी कर देना डांट फटकार का क्या है दुखी करना है ये ना रीति किसी भी प्रकार को तो भगवान भी दुखी करते कि मिट्टी खाने वाली शिशु को शिक्षा देने वाली माता की रीति से है, माता की रीति से हितकारक होकर ही हितकारक होकर ही दुखी प्राणियों की सृष्टि करते हैं, हितकारक होकर ही दुखी प्राणियों की लग जाएगा इति चेत से नक आ गया ना तो उसमें दो हेतु हैं। कर्मणा हेतु ना अधा करनाथ एक हेतु हो गया ना और चार से दूसरा हेतु हित, हित पर तया करनाथ है ना दो हेतु हो गए ना हाँ तो माता को कोई निर्देश, निर्दय कैसा है क्या तो ऐसा समझ लेना पहला जो हेतु है ना वो वैषम्य के अभाव में हेतु है और दूसरा हेतु वही निर्दयता के अभाव में अलग अलग समझ लेना पहला हेतु किसमें है कि भगवान में वैसम में नहीं है इसको कहने के लिए पहला हेतु और तो उसमें नहीं है इसको कहने के लिए दूसरा, दूसरा, दूसरा हेतु लग जाएगा तो हाँ, हिंकार हो कर ही। माता जीवा में कुछ ऐसा लगा देगी। देखो दी गई खराब हो गई मिट्टी खाने, तो खाने से जीवा नहीं खराब हुई है पर वो ऐसा कुछ कर देगा जैसे बच्चा तो लोग व्यवहार में तो मैंने देखा नहीं इसीलिए इसमें कोष्टक में कर दिया चलिए क्योंकि माता मिट्टी खाने वाले शिशु के शिशु को भी अर्थ है की भयम कार्य का क्या अर्थ है हाँ माता मिट्टी खाने वाले शिशु को भय उत्पन्न करती है कैसे जीवा में करने में निशान बनाने से मतलब जीवाया को क्षतिग्रस्त करने से वे माता ऐसा नहीं करेगी भाई जीवा को क्षतिग्रस्त करने से या जीवा में निशान बनाने से जीवा में निशान बनाने से माता मिट्टी खाने वाले शिशु को भय करती है कुछ ऐसा निशान बना दिया लाइन खींचती दिखा देगी देखो तेली जीप खराब हो गई मिट्टी खाने से और खाएगा तो और खराब हो जाएगी लोग व्यवहार में नहीं देखा जाता बनता अच्छा हमको भी नहीं लगाएंगे इसीलिए में कर रखा है ये ठीक नहीं डराती है तो ठीक बात है है ना तो ऐसा नहीं करती है चलिए आगे देखेंगे अष्टादश से अभी एक बात को देख ध्यान देना सरव सोम्रासी रेकमय योगीजन सृष्टि के पूर्वकाल का वर्णन है ना सृष्टि के का वर्णन है फिर वही तो अदी परमात्मा है तरह इच्छा तो उसने संकल्प की है ना बहुत से हम प्रजा है कि मैं बहुत रूपों में हो जाऊं, और उसने संकल्प करके क्या कर दी सृष्टि संकल्प करके क्या कर दी ध्यान देना कि जैसे मुक्तों का ज्ञान कैसा है इंद्री निरपेक्ष है मुक्तों का ज्ञान कैसा है तो भगवान का भी ज्ञान कैसा है और भगवान के सार्ज भी सच्चा है की शरीर इंद्री निरपेक्ष है शरीर इंद्रिय इंद्री भगवान संकल्प तो मात्र से सब कर देते हैं कुछ अलग से प्रयास करना पड़ता नहीं है ना तो भगवान का ज्ञान और भगवान मतलब तो भगवान का सृष्टि कैसा है वो शरीर इंद्रिय शरीर निपेक्ष सृष्टि है बताती है समझ न? न? ये तो मानते हैं जो लोग कहते हैं ना कि शरीर इंद्रिय के बिना कुछ नहीं होता है वो अतः की संगति नहीं लगा पाते हैं संकर्मत वाले संकल्प किया मन नहीं संकल्प कैसे हो गया तो लोग पूछा बड़े बड़े विद्वानों से पूछा बोले होता ऐसे ही कह दिया है कुछ भी वास्तव में अब श्रुति की बात को भी बिना मानने की बात हो गई कह रही है तो ना अर्थ तो को भी मानने को लोग तैयार नहीं है तो भगवान का ज्ञान कैसा है इंद्री निपेक्ष संकल्प इंद्री निरपेक्षा मान्य क्या बाधा है श्रुति का भी अर्थ लग गया जब यहाँ पर नित्य और मुक्त इन दोनों का ज्ञान कैसा है इंद्री निरपेक्ष है ना तो भगवान सर्वसमर्थ है तो उनका ज्ञान कैसा है ज्ञान इंद्रिय निरपेक्ष है सृष्टि भी कैसी है उनकी शरीर निरपेक्ष है तो भगवान से क्या है कि इस भगवान को सृष्टि कार्य करने के लिए किसी शरीर की अपेक्षा नहीं है बताती समझ में संकल्प करने के लिए मन की भी अपेक्षा नहीं है उनको समझते है ऐसे ही सब संकल्प करते है लेकिन ध्यान देना की भगवान ये इतना बार जरूर ध्यान रखना की भगवान की सृष्टि क्या है वो शरीर निरपेक्ष है शरीर इंद्री निरपेक्ष है भगवान को सृष्टि करने के लिए शरीर इंद्री अपेक्षा नहीं है ठीक है लेकिन ध्यान दो भगवान के जो दिव्य मंगल विग्रह है ना शुद्ध सत्मय तो उसको कैसे विग्रह हमेशा रहते हैं कैसे रहते हैं हमेशा रहते हैं मान लो भगवान ने कभी किसी को दर्शन दिया कभी नहीं दिया तो नेत्र से जो दर्शन होते हैं वो तो दिव्य मंगल विग्रह के ही होते है बताती है समझ में और दिव्य मंगल विग्रह के दर्शन भी चक्षुओं के अपराक्षित होने पर होंगे क्योंकि ये चक्षु तो पदार्थों को ग्रहण विग्रह तो का और वो ध्यान देना वो दिव्य मंगल विग्रह वाले अपराक्षित शरीर वाले जो परमात्मा है उनका तो शरीर रहते साक्षात्कार मंत्री होता है पता ही सुनिए शरीर रहते मन से होता है और शरीर न रहने पर मुक्तों को बिना मन के बोलता है।, है ना धनुभूत ज्ञान उनका विभू है सबको विषय करता है विभू है तो हम आपको ऐसा बताना चाहते है की जो जीते साक्षात्कार होता है ना तो जब दिव्य मंगल विग्रह विशिष्ट परमात्मा का होता है तो किस पर कैसे परमात्मा का व्यापक परमात्मा का कद में विग्रह तो सभी व्यापक नहीं है ना है ना भगवान की तीन प्रकार से व्याप्ति कही गई है स्वरूपता गुणता और विग्रहता भगवान की स्वरूपता व्याप्ति है सर्व्यापक से भगवान गुणता व्याप्ति मतलब उनके गुण भी व्यापक हैं कोई ऐसा जगह है जहाँ भगवान का वास्तव्य गुण दया गुण कृपा गुण ना हो तो गुणता भी व्यापक है और विग्रहता भी व्यापक है भगवान के कुछ विग्रह परिच्छिन्न है और कुछ विग्रह कैसे व्यापक है कुछ विग्रह परिच्छि है कुछ कैसे है अर्जुन को किसे विग्रह दर्शन कराया उन्होंने विस्वरूप व्यापक है समझे तो कुछ भगवान के विग्रह परिचिन है कुछ व्यापक है तो भगवान की तीन प्रकार से व्याप्ति है और विग्रहता व्यापति भी तो सब जानते हैं कि परमाप स्वरूप व्यापक है अच्छा व्यापक परमात्म स्वरूप के कुछ विग्रह व्यापक है कुछ विग्रह भी परिचिन्न भी है कुछ विग्रह कैसे भी है भगवान सब्जी है ना भगवान बहुत लोग जो है ना ये सब निर्गुण निर्गुण चिल्लाते हैं ये सनातन धर्म ही नहीं कुछ सनातन धर्म से हटे हुए शंकर संप्रदाय तो सनातन धर्म ही है तो वो कहते है इस मूर्ति पूजा से क्या होता है मूर्ति में कहीं भगवान रहते हैं क्या भगवान सब कहीं नहीं है तो जो सब जगह रहता है मूर्ति में नहीं रहेगा क्या यदि एक मूर्ति में नहीं रहेगा तो व्यापक तो कैसे हो सकता है तो अब तो ध्यान देना तो व्यापक भगवान के विग्रह परिचित भी हो सकते है ना व्यापक भी हो सकते है अच्छा तीन प्रकार से भगवान की व्यक्ति है तो ध्यान देना कि भगवान के जो अपराधिक विग्रह हैं भगवान के जो तो वो कैसे हैं विनाशी है कि अविनाशी है हमेशा रहते हैं हमेशा जैसे भगवान किसी को दर्शन दे तो फिर अंतर्धान हो जाए तो वहाँ विग्रह समाप्त हो गया क्या नहीं। कब भगवान होने पर भी नहीं दिखाई दे रहे हैं आपको होने पर भी सीधी बात है बताइए तो भगवान का दिव्य मंगल विग्रह हमेशा रहता है हमेशा किसी भी काल में उसका अभाव मत में भगवान को सृष्टि करने के लिए शरीर की अपेक्षा नहीं है अट्ठाईस अट्ठाइस कल्प से अब शंकर के दान में वे क्या समझेंगे आप हम्म तो भगवान जो है ना हमेशा विद्यमान रहते है 28 कल्प से वहाँ विद्यमान है अब पहले दर्शन नहीं होते थे और कुंडित भक्त के आने से सबको दर्शन भगवान देने लगे बताए इस मन में पहले सबको दर्शन नहीं देते लेकिन देने दे दे लगे पहले थे नहीं थे विग्रह हमेशा भगवान के लोग सोचते तू थोड़ा उन्होंने तो सही कहा तो अब ध्यान देना कि भगवान हमेशा विग्रह विशिष्ट होकर के रहते इसी अभिप्राय से आगे की पंक्ति आपको लगानी है हाँ इसी अभिप्राय से लगानी है ये कोई तमिल ग्रंथ एक है सहस्त्र है ना सहस्त्र गीति है गीता प्रेस का भक्त चरितं में संक्षेप में इनकी जीवनी दी इनको सटकोष मुनि कहते हैं सटकोश मुनि सटको स्वामी मुनि ऐसा इनको कहा जाता है और ये, ये क्या थे कि कोई चांडाल परिवार में पैदा हुए चाण्डाल जानते हैं अत्यंत निम्न चांडाल परिवार में पैदा हुए थे अब कुछ ऐसे मूल नक्षत्र पैदा हुए की घर वालों ने बिल्कुल असुभ छोड़कर इनको घर से बाहर इमली का पेड़ जानते हैं चिंट्की। चिंट्की है तो इमली के पेड़ के नीचे छोड़ दिया कोटर था उसका कोटर समझते हैं बुआ की पेड़ के कोटर छोड़ था वो जंग से लेकर के बत्तीस वर्ष पर्यत और देख लेना उसने उही को कि वो एक ही आसन से बैठे रहे किसी से न बोले न खाए न पिए कुछ नहीं सी बैठे रहे संस्कार था उनका पूरा ध्यान करते रहे भगवान का बैठके कुछ बैठे रहे और उस समय तमिलनाडु का एक ब्राह्मण अयोध्या आया था उत्तर भारत दर्शन करने अयोध्या में सरयुग स्नान करके भगवान रामचंद्र के दर्शन किए हनुमान जी के प्रमुख वन एक क्षेत्र है अयोध्या का तो रात में उसको वही इमली के पेड़ के को कोटर में बैठे हुए सड़कों को पुनी के दर्शन हो गए और उसको ज्योति दिखाई पड़ती थी उस ज्योति को देख करके वो रात में चलता था चलते चलते तमिलनाडु वीर नारायणपुर पहुंच गया श्री पेरुम आजकल कहते हैं जहाँ राजीव गांधी की हत्या हुई तो ये सटकोप स्वामी ही का वीर नारायणपुर तो वो वही आया तो वही आ गया वो अब फिर उनको प्रथम उपदेश प्रथम बार उपदेश उसको सटकोप स्वामी ने किया है तो उनकी जो वाणी है उसको तमिल वेद दिव्य प्रबंध द्रविड़ वेद ऐसा कहा जाता है जैसे आपके संत में मराठी में है ना तो वहाँ के आलवार संत हैं वैष्णव जो वैष्णव जिन वैष्णो भक्तों ने भगवान का साक्षात्कार किया है उनको तमिलनाडु में आलवार कहते हैं वहाँ की भाषा में उनका बहुत सारा वांगमय है इतना वांगमय उनका तमिल भाषा में ये रामानुराचार्य सबके पहले के लोग हैं तो उनको उसको द्रविड़ वेद कहते हैं तमिल वेद कहते हैं वेदों में समान ही उनका आदर है वो उनकी क्षेत्रीय भाषा तमिल भाषा में है तो उनकी ही ये वचन है छठकोपस्वामी का और ये दक्षिण भारत में भगवान की पादुकाओं को सटकोप कहते हैं यहाँ गए दर्शन करने यहाँ क्षेत्र के सामने एक मंदिर है आश्रम नहीं गए सामनेश्वर भगवान है ऐसे मंदिरों में जाओ तो वो एक चांदी का होता है सबके सिर में लगाएंगे देखा है आपने उसको वो कहते हैं षटकोप मतलब भगवान की पादुका पादुका भी स्पर्श कराते हैं पादुका उतार माने जाते छठकोप्वामी तो यही जो है ना ये कलिकाल में जो है ना ब्राह्मण संप्रदाय का वही से सूत्रपात हुआ सट को स्वामी आदि गुरु वही है। मंदिरों में उनकी प्रतिष्ठा भी होती है भोगरा गा पूजा सब होता है तो हम अभी देखेंगे तो उनका ही ये सहस्त्री थी तो उसका अभिप्राय तो ऐसा है, है इसका जो है ना पंक्ति ये तमिल प्रसिद्ध है ये इसका उसने किसी ये ये सड़कों स्वामी ने कहा है कि हे दिव्य विग्रह धारण करने वाले भगवान ये देखो हम इसका अनुवाद है कि हे मेघ के, के समान श्याम वर्ण वाले भगवान आप ही जगत की सृष्टि करने वाले हैं सुन लेना क्या हे मेघ के, के समान श्याम वर्ण वाले भगवान आप ही जगत की तो उससे ये तो सिद्ध नहीं होता है कि सृष्टि के समय आपने शरीर धारण करके सृष्टि की ये तो सिद्ध नहीं होता है न यह के समान श्याम वर्णों वाले भगवान आखिर जगत की सृष्टि करने वाले हैं लेकिन हमेशा भगवान विग्रह विशिष्ट होकर रहते हैं ना विग्रह नित्य हैं। तो इस दृष्टि से ये लोकाचार्य ने ऐसा लिख दिया इस दृष्टि काल में भी विग्रह विशिष्ट है अब देखना कि ये मुनीर आलम पैडत मुकिल वर्णनी, ये दुनिया की भाषाओं में सबसे कठिन चाइनी चीनी भाषा और दूसरे नंबर पर तमिल भाषा ये बहुत कठिन भाषा है ये इसका इसका ये भ्या, इसका व्याकरण अगस्त मुनि के द्वारा बनाया है और संस्कृत का व्याकरण पर्णी ने बनाया है तो सबसे पहले कैसे कौन आए हैं अगस्त मुनि पहले का अगस्त मुनि ने व्याकरण बनाया है इसका तमिल का कहा पर वाराणसी ये भी कहते हैं वाराणसी अगस्त ने तो बहुत पुरानी भारतीय भाषाओं में दो भाषाएं ही यहाँ की मूल भाषाएं हैं संस्कृत और तमिल और कोई मूल भाषा यहाँ की नहीं है अंग्रेजी भी मूल भाषा नहीं है हैं, दो भाषाएं मूल है बाकी सब बाद में पैदा हुई है सृष्टि आदि करते हैं इस, इस प्रकार कहे गए प्रकार से है न इस प्रकार कही गई रीति से विग्रह विशिष्ट होकर भगवान सृष्टि आदि करते हैं कहने का तात्पर है की सृष्टि काल में भी वो कैसे है नित्य विग्रह से विशिष्ट रहते हैं सृष्टि तो करने के लिए विग्रह अपेक्षित है ऐसा कुछ नहीं है यह तमिल गाथा के आधार पर ऐसा लिख दिया बाकी विशिष्टाद्वित के ग्रंथों में ऐसा लिखा और कहीं आपको नहीं मिलेगा है ना ये मूल ग्रंथ तमिल है तमिल से संस्कृत अनुदित हुआ और संस्कृत ग्रंथों में कहीं ऐसी बात नहीं मिलेगी आपको तो इतना जरूर मानते है हैं कि भगवान है। तो के जैसे गुण नित्य है विग्रह भी नित्य है ठीक है सृष्टि के लिए विग्रह अपेक्षित ऐसा नहीं है उस समय भी विग्रह युक्त है इस अभिप्राय से ऐसा लोकाचार ने लिख दिया चलिए और भगवान के विग्रह को देखो विग्रह भगवान का देखेंगे स्वूपा गुणेभ्य अत्यपिमत स्वानुप निग्र शुद्ध सत्मक चेतन देहवत ज्ञानमय सेवस्थादनमकुन मलिक्यमय करवात का स्वर्ण छास्ट दिव्यात्मस्वूप से प्रकाशक तेजो निरधिक तेजोपुदी कल्याण गुणगण निधि योगिधेय सकल जनमोहन समस्त भोग वैराग्य जनक निभाव्य उत्फुपंकंधि महातटागवत सकलतावर अनंतावतूत सर्वक्षक सर्वाश्रयभूत अस्त्र भूषण भूषित इतना एक वाक्य है इस वाक्य में भगवान के श्री विग्रह को बताया जाता है है ना? भगवान का सी विग्रह जानते हैं ना अपराकृत है मतलब है, उसमें शुद्ध सत्य प्रधान है अथवा शुद्ध सत्यु में है यहाँ रस्तम है उसमें नहीं, है, नहीं।, नहीं।, नहीं।, नहीं है और नियमन करने वाले भगवान तो परमात्मा है वो विशुद्ध है की माया है माया वाले हैं क्या इस बात को ध्यान रखना नीमन करने वाले माया वाले नहीं है माया वाले का वैष्णव सिद्धांत में कोई मान्यता ही नहीं है श्रुति स्मृति ब्रह्म सूत्र में उपनिषदों में गीता में ब्रह्म सूत्र में कहीं माया विशिष्ट का कोई वर्णन नहीं है परमात्मा स्वयं जो है ना स्वाभाविक रूप से नीमन सामर्थ उनका पर शक्ति यथे स्वभाव की शक्ति उनकी कैसी है और शक्ति क्या है नीमन सामर्थ निमन करना उनका कैसा है स्वाभाविक है तो माया से युक्त होकर निमन करते हैं क्या इस बात को नहीं ना स्वाभाविक माया बाले भगवान कर रहे हैं माया की उपासना तो ये लोग करता है मायावादी लोग यहाँ भगवान की उपासना की जाती है न की माया की अच्छा आगे देखेंगे तो जो विग्रेह भगवान के कैसे अपर है अपराकृत है शुद्ध सत्य में है ना तो विग्रह विग्रह अभिमत है विग्रह अभिमत है किसको अभिमत है भगवान को अभिमत मतलब इष्ट तो अभिमत का मतलब क्या होता है विग्रह जो है भगवान को कैसा है वो अभिमत है इष्ट है अब कैसे अभिमत है स्वरूपता अभिमत है और गुणों से अभिमत है स्वरूपता अभिमत है और गुणों से अभिमत है कोई वस्तु अभी बताते हैं हम आपको उसके बाद क्या शब्द ठीक है विग्रह कैसा अभिमत है उनको कैसे और गुणता सुरुपता भी भगवान को विग्रह अभिमत है और गुणता भी अभिमत है विग्रह कैसा है वो शुद्ध सत्व में है अपराकृत है शुद्ध सत्व में है अपराकृत है इसलिए भगवान को अभिमत है वो दोषों का आलय त्रिगुणात्मक विग्रह नहीं है दोषों का आलय त्रिगुणात्मक वस्तु कैसी होती है दोषों का आलय तो वैसा उनका त्रिगुणात्मक विग्रह नहीं है शुद्ध सत्व है उसका स्वरूप कैसा है शुद्ध सत्व में कैसा स्वरूप है और से को क्या कहते हैं यहाँ का सत्यु ये नहीं उस सत्यु की उत्पत्ति के नाश नहीं हाँ वो सत् जो है ना भगवान के शरीर का वो शरीर सत्तू किसका भगवान के हाँ। भगवान का शरीर सत्व में है चलिए अच्छा प्रकृति मंडल के जीवों के शरीर कैसे होते हैं त्रिगुण में कैसे होते हैं शुद्ध सत्तू में किंतु भगवान का शरीर कैसा है शुद्ध सत्तू सु� में तो भगवान का शरीर शुद्ध सत्व में है तो श्री विग्रह का स्वरूप कैसा है शुद्ध सत्व इसलिए भगवान को विग्रह स्वरूपता इष्ट है स्वरूपता है अत्यंत लिखा है ना कि भगवान को श्री विग्रह अत्यंत अभिमत है कैसे स्वरूपता है तो स्वरूपता अत्यंत अभिमत है स्वरूप से अत्यंत अभिमत है बताइए समझ में और गुण का ध्यान देना श्री विग्रह का गुण ये थोड़ा सा आगे चलेंगे योगिध्येयत्व आगे आएगा योगिध्येय शब्द तो उसका गुण योगेयत्व हो जाएगा ना भगवान के श्री विग्रह का योगी जन ध्यान करते हैं ना तो योगी योग योगी, योगी जन के द्वारा ढे क्या है श्री विग्रह तो योगी तो किसका गुण हुआ और इसके थोड़ा पहले और देखना सकल जन मोहन सभी लोगों को मोहित करने वाला या मोहन करते क्या मोहक मोहित करने वाला तो सकल जन मोहन गुण हो गया और ऊपर आइए सौकुमार यादि लिखा है ना तो सौकुमार यादि भी किसके गुण हो गए श्री विग्रह के तो ये गुण अच्छे है कि नहीं है भाई भगवान के विग्रह में क्या है सोकुमार गुण है सोकुमार राजी गुण है योगी धैत्व गुण है ये अच्छे गुण है कि नहीं है नहीं। तो गुणों से भी अभिमत है गुणों से भी कौन अभिमत है श्री विग्रह कैसे अभिमत है स्वरूप अभिमत है उसका स्वरूप क्या शुद्ध सत्व में वो स्वरूप से अभिमत है किससे विमत है और गुणों से भी अत्यंत अभिमत है क्या है आपके सोकुमारेयत्व सकल जन्म हुई उसके दिव्य गुण है तो स्वरूप से अभिमत है और गुणों से भी अभिमत है लोग कहते हैं लड़का तो हमारा बहुत अच्छा है लेकिन क्या करें काला है अच्छा नहीं है तो सुरुपता तो अभिमत हो गया वो गुणता? हम्म? लड़का बहुत अच्छा है सुंदर भी है लेकिन इसमें क्या कि मूर्ख है तो सुरूपता तो अभिमत हो गया अवगुणता ऐसा तो दोनों ही बातें होनी चाहिए है ना चलिए तो भगवान का जो है ना सी विग्रह स्वरूप से अभिमत है और गुणों से अभिमत है वो भी अत्यंत अभिमत है और एक तौद और आया कि स्व रूप क्या है वो वो विग्रह क्या है कि उनके अनुरूप है किसके अनुरूप है भगवान के हाँ अब ध्यान देना कि कोई वस्तु अनुरूप न होने पर भी अभिमत होती है अनुरूप न होने पर भी जैसे कोई बहुत सुंदर व्यक्ति हो और बिल्कुल दरिद्र हो अति सुंदर अति दरिद्र व्यक्ति जीर्ण जीर्ण फटे वस्त्रों से देख आच्छादन करता है कि नहीं करता है तो वो उसके अनुरूप है क्या अत्यंत सुंदर अत्यंत दरिद्र व्यक्ति जो अत्यंत सुंदर व्यक्ति जीर्ण शीर्ण वस्त्रो से देख आच्छादन करता है तो वो उसके अनुरूप है क्या लेकिन वही ठंडी में वो वस्त्र उसको कैसे हो जाते हैं अनुरूप ना होने पर भी अगुमत होते कि नहीं होते नहीं। जाड़ा पड़ेगा तो बिल्कुल जो है ना चाहे जितना सड़ा गला कपड़ा रजाई हो गंदी अगुमत होगी कि नहीं होगी हाँ जैसे अत्यंत सुंदर दीन व्यक्ति को छादन अच्छा के लिए जीर्ण वस्त्र उसके अनुरूप न होने पर भी क्या हो जाते हैं अभिमत तो कोई वस्तु अनुरूप नहीं होती है तो कैसी होती है अभिमत लेकिन ये क्या है कि भगवान को अभिमत होने के साथ साथ उनके अनुरूप भी है उनके अनुरूप उनके अनुरूप है ये अनुरूप तो कुछ जैसे अच्छे आदमी को अच्छा कपड़ा हो तो कहते हैं ये उनकी अनुरूप वस्तु है और अच्छे आदमी को बिल्कुल खराब कपड़ा हो तो क्या कहेंगे अनुरूप अनुरूप मतलब अनुकूल कह सकते हैं अनुरूप अनुरूप सब समझ गए तो ये भगवान का श्री विग्रह उनको अत्यंत है और उनके अनुरूप है उनके अनुरूप है अच्छा चलिए और नित्य है श्री विग्रह है? नित्य है तो उसकी उत्पत्ति बिना नहीं होती और वह कैसा है एक रूप है बैकुंठ में गोलोक में साकेत लोक में जो दिव्य धाम है ना वहाँ भगवान के जो श्री विग्रह है वो कैसे रहते हैं हमेशा एक रूप कैसे रहते हैं अवतार काल के जो विग्रह होते हैं वो देखो छोटे से बड़े होते हैं, है ना छोटे से और वहाँ का जो विग्रह होता है वो कैसा होता है उनका एक रूप होता है समझ बात? है? आ, वो विग्रह एक रूप है भगवान का नित्य है मतलब उत्पत्ति विनाश से रहित है और वो एक रूप रहने वाला है एक रूप रहने वाला है मतलब उसकी वृद्धि और क्षय विरूप विकार नहीं है वृद्धि और रस रूप विकार उसका नहीं है असुद्ध सत्व आत्मा कहा वो शुद्ध सत्वमय है वो कैसा है दे। कौन हाँ ये विग्रह का चल रहा है ना भगवान के मतलब शरीर देखो यहाँ सब कुछ भगवान का शरीर माना जाता है लेकिन सबको श्री विग्रह नहीं कहते जैसे यश पृथ्वी शरीरम है यश याफा शरीरम सब कुछ भगवान का शरीर है जगत सर्वम शरीरम थे सबके आत्मा भगवान है चेतन अचेतन सब भगवान के शरीर है लेकिन श्री विग्रह का प्रयोग इन सबके लिए नहीं है जो अपराकृत शुद्ध सत्वमय है ना भक्तों के, के, के उपास से बनने के लिए जो भगवान धारण करते हैं उस उस शरीर को क्या कहते हैं शरीर सब कुछ है पर सबको सबको सब श्री विग्रह नहीं कहा जाता है शरीर सबको कहा जाता है श्री तो विग्रह सबको कितना अंतर समझ है? ठीक है और ये समाप्ति तक श्री विग्रह का वर्णन चलेगा अलग अलग तरह से चलिए शरीर सब होने पर भी श्री विग्रह सब नहीं है आगे देखेंगे कि शुद्ध सत्व में है और देखो जो जीव की दे है ना है ना ये देखना ये जो प्रकृति है ना त्रिगुणात्मक तो त्रिगुणात्मक प्रकृति त्रिगुणात्मक करके उसके ज्ञानानंद स्वरूप का आच्छादन कर देती है किसके जीव के है तो वो अपने ज्ञानानंद स्वरूप को जान पाता है प्रकृति दे इंद्री और विषय रूप में परिणत होकर के जीवात्मा के ज्ञानानंद स्वरूप का आच्छादन कर देती है मतलब ये समझिए कि ये शरीर बना है कि नहीं है जैसे जीव का त्रिगुणात्मक देह उसके स्वरूप का आच्छादन कर देता है स्वरूप का आच्छादन कैसे कर देता है कि इसमें देह में क्या होता है दे इंद्री विषय में उसकी भोग्य प्रकृति दे इंद्री विषय रूप में परिणत होकर के दे इंद्रिय विषय रूप में परिणत होकर के वो वो अनाथ पदार्थों में भोग्यत्व बुद्धि उत्पन्न करके अनाथ पदार्थों में भोग्यत्व बुद्धि उत्पन्न करके ज्ञानार्थ स्वरूप का आच्छादन कर देती है जब अनाथ पदार्थों में भोग्य तो बुद्धि होगी तो अपने को जान पाएंगे नहीं, नहीं जान पाएंगे तो ऐसा समझना जैसे जीवात्मा की दे उसके ज्ञानानंद स्वरूप का आच्छादक है वैसे भगवान की दे उनके स्वरूप का आच्छादक है क्या तभी तो लोग जीव जो है मुक्ति का प्रयास करते हैं इस शरीर उपाधि को हटाने का प्रयास करते हैं स्वरूप का आच्छादक है ना ये साधना करने से साक्षात्कार होने लगता है पंक्ति लगाना कहा गया चेतन वत् चेतन की चेतन जीव के दे देह के समान चेतन जीव की भगवान के ज्ञान मयस्कार मतलब ज्ञान स्वार्थ में है ना कि चेतन जीव के दे के समान ज्ञान ज्यान, ज्यान, तो स्वरूप का आच्छादन न करते हुए चेतन जीव के देह के समान भगवान के ज्ञान स्वरूप का आच्छादन न करते हम्म चेतन जीव का देह किसका आच्छादन करता है उसके ज्ञान उसके ज्ञान स्वरूप का ज्ञान उसका स्वरूप है ना कि चेतन जीव के देह के समान भगवान की ज्ञान स्वरूप का आच्छादन न करते हुए ज्ञान ज्ञान क्या है उनका भगवान का ज्ञान क्या है स्वरूप है उनके ज्ञान स्वरूप का आच्छादन न करते हुए लग गया क्या चेतन मतलब ऐसा समझना कि चेतन का देह क्या है कि ज्ञान स्वरूप का आच्छादन करती है और ये आच्छादन नहीं करती विवेक दृष्टान्त नहीं है बल्कि ये हाँ दोनों प्रकार का दृष्टान्त मिलता है कहीं अन्वय कहीं हाँ तो वितरित ढंग से लिखा है चेतन के, जिस प्रकार चेतन जीव का दे, उसके ज्ञान स्वरूप का आच्छादन न करते हुए लगेगा विरिक है यहाँ पर चेतन जीव के देह के समान ज्ञान ज्ञान स्वरूप का आच्छादन न करते हुए और सुनिए आच्छादन नहीं करता है हो गया पर और इसकी विशेषता देखो कि जैसे सुवर्ण को सुवर्ण को आप इसी डिब्बे में बंद कर दें तो आपको दिखाई देगा हैं नहीं दिखाई देगा अच्छा नहीं दिखाई देगा ना अब देखना लेकिन भगवान का जो तो श्री श्रीविग्रह है किसका श्री श्रीविग्रह है भगवान का तो ऐसा हमने ना कि यदि सुवर्ण को किसी मंजूषा में बंद कर दिया जाए तो दिखाई देती है नहीं दिखाई देता है और उसी सुवर्ण को यदि मणिमय मंजूषा में रख दिया जाए ऐसी मंजूसा मणि निर्मित मंजूषा में रख दिया जाए पारदर्शी प्रकाशमान पारदर्शी प्रकाशमान मणिमय मंजूषा में रख दिया जाए तो दिखाई देगा ना तो बल्कि क्या होगा कि जो मणिमय मंजूषा है वो सुवर्ण के स्वरूप का आच्छादक है क्या सुवर्ण के स्वरूप का आच्छादक नहीं बल्कि और प्रकाशक है और अच्छी तरह देखेंगे आप जैसे मणिमय मंजूसा क्या है कि मणिमय पात्र सुवर्ण के स्वरूप का कैसा होता है प्रकाशक वैसे ही भगवान का श्री विग्रह भगवान के स्वरूप का आच्छादक नहीं है बल्कि और प्रकाशक है बल्कि पता है समझ में भगवान का श्री विग्रह क्या है उनके स्वरूप का? का श्री काग्रह स्वरूप में अंतर समझते हैं श्री विग्रह जैसे शरीर के अंदर ही एक आत्मा है वैसे भगवान सब जगह भगवान का वो शरीर मंगल विग्रह इतना समझ में आता है ना तो भगवान का श्री विग्रह क्या भगवान के स्वरूप का प्रकाशक है तो जो लोग कहते हैं ना अरे तो ये क्या हैतु शरीरों को देख रहे हैं भगवान को नहीं देख रहे हैं ऐसा कहते बनता है भगवान का शुद्ध सत्यु में श्री विग्रह कैसा है उनके स्वरूप का और दर्शन होते हैं तो के के साथ साथ विग्रह परमात्मा का भी दर्शन होता है भक्तों को बता दी इस मन में हूद सत्तु में विग्रह ऐसा है और जो यही पर उपासना करते है ना ठीक से उनको यही पर ऐसे दर्शन होते हैं ऐसा अब शुद्ध सत्तु में जो उदय कुंड में देखेंगे भगवान प्रगट हो तो भगवान का भी दर्शन होता है थोड़ा हो। ये? ये तो लोग आत्मा का पता नहीं चलता है ये वो अच्छा है थोड़ा उनके स्वरूप का नहीं है कह गया चेतन जीव के दे के समान ज्ञान स्वरूप का आच्छादन ना करते हुए माणिक में करंडकम स्वांतर से, से, से प्रकाशक है ना लगाइए जिस प्रकार है स्वान्तरता है, है? अच्छा यहाँ पर दो शब्द हैं एक है कार्य सूरस और एक है स्वर्ण छाया तो अभी बता रहा हूँ मैं आपको एक शब्द क्या है इसमें मालिक में, इसका जाएगा। में हो जाएगा मालिक मालिक में में मंजूसा क्या हो जाएगा मालिक में मंजूसा या मालिक में पात्र है ना मालिक में मंजूसा और कार्त स्वरस्थ का अर्थ हो जाएगा सुवर्ण कार्त स्वस्थ का क्या अर्थ हो जाएगा अब लगाइए जिस प्रकार मणिमय मंजूसा मणिमय मंजूसा अपने अंदर स्थित अपने अंदर स्थित कार्त सूस्थ प्रकाशिका प्रकाश का सुवर्ण का, का प्रकाशक होती है जिस प्रकार मणि में मंजूषा या मणि में डिब्बा जिस प्रकार मणि में मंजूषा अपने अंदर स्थित सुवर्ण का प्रकाशक होता है कौन प्रकाशक होता है का प्रकाशक होता है सुवर्ण किस प्रकार का आया ये का है ना उसी प्रकार उसी प्रकार उसी प्रकार यहाँ पर श्री विग्रह को अध्याय कर लेना पहले संबंध चल रहा है ना उसी प्रकार श्री विग्रह स्वर्ण छाय का अर्थ है अति रमणीय से अति अत्यंत रमणीय से उसी प्रकार अत्यंत रमणीय दिव्य परमात्म स्वरूप का प्रकाशक श्री विग्रह है लग गया उसी प्रकार श्री श्री विग्रह श्री विग्रह ले आएंगे अत्यंत रमणीय किसका विशेषण है दिव्यात्म स्वरूप का उसी प्रकार अत्यंत रमणीय दिव्य परमात्म स्वरूप का प्रकाशक कौन है दिपिग्रह किसका प्रकाशक है ज्ञानानंद स्वरूप तो। परमात्म है ना तो ज्ञानानंद स्वरूप परमात्मा का प्रकाशक है किसका प्रकाशक है ज्ञानानंद स्वरूप जैसे मणवे मंजूषा में सुवर्ण स्थित है तो मणवे मंजूषा को देखने से सुवर्ण दिखाई देता है की नहीं दिखाई देता है वैसे भगवान ने श्री मन्� विग्रह का दर्शन करने से क्या दिखाई देगा परमात्मा स्वरूप का भी दर्शन होगा किसका दर्शन होगा है परमात्म स्वरूप का दर्शन होता है भी है ना किसका विशेषण है दिव्यात्म का उसी प्रकार श्री विग्रह अत्यंत रमणीय दिव्य परमात्म स्वरूप का प्रकाशक होता है अच्छा आच्छादक है क्या तो बहुत लोग जो पंचकोश विवेक है ना तो उसमें क्या है जय इंद्री मन प्राण बुद्धि से पर अपनी आत्मा को जानना है ये तो भगवान में भी लोग घटा देते हैं मोट लोग हम्म ये तो भगवान में भी घटा देते हैं बोले कोस ये कोस नहीं है कोस तो आवरण करने का स्वभाव वाला होता है भगवान का श्री जिक्र उनका कोस नहीं समझ लेना तो उपनिषद में कहीं कोस शब्द आया है कहीं कोस शब्द नहीं है वहाँ परमात्मा मनो वो क्या है कि अन्न में प्राण में मनोमय विज्ञान में आनंद में स्वयं कोश शब्द का प्रयोग श्रुति नहीं करती है रखना ये सब बहुत विचारणी बातें हो जाती है जीव तो ठीक है दे इंद्री मन प्राणभू तो दिन पांचों से भिन्न रहे इसमें कुछ नहीं लेकिन वो भगवान भी भी कसाते हैं लोग वो तो नहीं है वो तो क्या है जो का प्रकाशक है तो जो शुद्ध शत्रु में भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करते हैं तो ये नहीं सोचना कि वो उनको परमात्मा स्वरूप का दर्शन नहीं होता है स्थल ग्रह का दर्शन होता है ये सोचना ही उनकी मती की स्फूलता है स्थूलमती वाले ही सोचते हैं इस बात को ध्यान रखना है ना आप यही समझना इस फूलमती वालों का ये चिंता नहीं है सूक्ष्मी वालों का नहीं उनका शरीर विग्रेस फा सक तभी भगवान की उपासना सब करते हैं अंतिम तक है ना कभी भी ऐसा नहीं कि अब लो और लोग सोचते हैं और ऊपर उठ गए उपासना छूट गई सबकी छूट गई ऐसा क्या होगा पागल सब लोग आएंगे, है ना वो भगवान निरत्य आनंद रूप है उनकी उपासना उनके प्रति प्रेम उत्तर बढ़ता है उत्तर उत्तर नहीं है कि बाबा और ऊपर उठ गए जिसे लोग सोचते हैं लोग कहते हैं ऊपर उठ चुके हैं इन बातों से क्या ऊपर उठ जाए ओम पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण मैच